वना भगवती स्तुति कहती है स्तम्भ भूवंतो योयनामीमानाः कास्थम गच्छत अर्थात सविता देव सत्य मार्ग के प्रेरक हैं सविता देव सभी को प्रकाशित करने वाले हैं युद्ध में विजयी होने वाले बृहस्पति देव का बल पाकर हम भी इस युद्ध में विजय पाएं हमारे बलशाली घोड़े बहुत वेगवान हैं उनकी कृपा से हम युद्ध में विजय पाते हैं हम शत्रुओं का मार्ग रोककर उन्हीं घोड़ों के कारण कोषों की दूरी नापते हैं सीमा के पार पहुंच सकते हैं गर्दन से लगाम जीन आदि से बंधा हुआ यह घोड़ा वेग से चलता है यह रास्ते की सभी बाधाओं को पार कर लेता है यज्ञ का अनुकरण करता है इसकी गोद में बैठा वीर शत्रुओं पर प्रहार करता है इसके लिए स्वाहा हे यजमान जो प्राक्रमी है जो वीर की तरह वेगवान है जो घोड़े की तरह वेगशाली है जो सत्यवादी है जो बाज पक्षी की तरह वेगवान है जिस घोड़े की गोद पर बैठकर वीर युद्धों में शत्रुओं का विजय पाते हैं अर्थात शत्रुओं को परास्त कर देते हैं यह आहुति उसी के लिए समर्पित है बलवान अश्व हमारे लिए सुखदाई हों वे देवी आहुतियों में और भी सुशोभित हों ए अश्व भेड़ियों की तरह आक्रमण करने वाले सत्रों को दूर करने की कृपा करें सांप जैसे विश्वासघाती से हमारी रक्षा करें विघ्न करने वालों को हमसे दूर करने की कृपा करें हे यजमानव वीर अश्वों पर सवारी करने वाले हैं वे बहुत अधिक वेगवान हैं वे हमारी वाणी को सुनने की कृपा करें जो वीर यज्ञ में अधिष्ठताता हैं वे वीर धनमान होते हैं वे वीर महिमावान होते हैं हे अश्व आप बलवान हैं ब्राह्मण सत्य के ज्ञाता हमें धनमान बनाए हमारा पालन पोषण करने की कृपा करें मदमस्त होकर तृप्त होते हुए देवयान पथ से आगे बढ़ने की कृपा करें स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक हमारी रक्षा के लिए पधारें बृहस्पति देव के अन्न भाग को पवित्र मन से प्राप्त करने की कृपा करें देवताओं की कृपा के लिए स्वाहा अपने सुख के लिए स्वाहा बार-बार जन्म लेने वाले देवता के लिए स्वाहा भुवनपति के लिए स्वाहा अधिपति के लिए स्वाहा यज्ञ से हमारी आय बढ़े यज्ञ से हमारे प्राणों की बढ़ोतरी हो हम प्रजापति की प्रजा हों हम अपने में देवत्व पाएं हम अमृता को प्राप्त करें पृथ्वी माता आपको नमस्कार पृथ्वी माता के लिए नमस्कार हम अपने कुसल चेम के लिए आपके सरण में आते हैं, हम धन प्रराप्ति के लिए आपके सरण में आते हैं। हम अपने पोषण के लिए आपके सरण में आते हैं। सोम औरसधियों के राजा है सोम जल समूह के राजा हैं। सोम बलवान हैं मदवान हमें बनाए हम राष्ट को जागृत कर सके प्रहितुں के लिए स्वाह। परमात्मा ने अन्य उपजाया है उन्हों सारे लोकों को सरण दी है। उन्होंने स्वर्ग लोक को शरण दी है परमपिता के लिए हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें परमपिता ने अन्न उपजाया सारे लोगों को उपजाया प्रजा पालक हैं वे बड़ोत्री करने वाले हैं उन परमपिता के लिए आहुति समर्पित करते हैं परमपिता ने हमारे लिए राजा अग्नि आदि देवों को उपजाया है हम यज्ञ के आरंभ में उन देवताओं की उपासना करते हैं हे परमात्मा आप आर्यमा बृहस्पति और इंद्रदेव को दान के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए विष्णुदेव सरस्वती देवी सविता देव के लिए वाणी सहित स्वाहा हे Agne आप हमारे प्रति अच्छा मन रखिए आप हमारे लिए अच्छी तरह मार्ग निर्देशन करें आप अकेले ही हजारों को जीत सकते हैं आप धनदाता हैं आपके लिए स्वाहा आर्यमा देव हमारी अभिलाषा पूरी करें पूखा देव हमारी अभिलाषा पूरी करें बृहस्पति देव हमारी अभिलाषा पूरी करें वाग देवी हमारी अभिलाषा पूरी करें हम आप सबको आहुति प्रदान करते हैं सविता देव सबको उपजने वाले हैं हम अश्विनी कुमारों की बाहों और पूखा देव के हाथों से यज्ञ देव की ऊर्जा को धारण करते हैं बृहस्पति देव श्रेष्ठ साम्राज्य के नियंत्रक हैं संचालक हैं हम आपको सींचते हैं अग्नि ने एक अक्षर से उद्दगामी प्राण पर विजय हासिल की वैसे ही हम भी विजय पाएं सोम ने चार अक्षरों से चौपाइयों को जीता उसी प्रकार हम भी उनकी कृपा से उस जीत का अनुकरण करें भूखा देवता ने पांच अक्षरों से पांचों दिशाओं पर विजय पाई है वैसे हम भी प्राप्त करें सविता देव ने छह अक्षरों से ऋतुओं पर विजय प्राप्त की हम भी करें मरुद गणों ने सात अक्षरों से सातों गावों और पशुओं पर विजय पाई बृहस्पति देव ने आठ अक्षरों से गायत्र पर विजय पाई उसी प्रकार हम भी पाएं मित्र देव ने नव अक्षर से ज्ञान कर्म और भक्ति पर विजय पाई उसी प्रकार हम भी उस पर विजय प्राप्त करें वरुण देव ने दस अक्षरों से विराट पर विजय पाई हम भी उसी प्रकार विजय पाएं इंद्र देव ने 11 अक्षरों से त्रिष्टु पर विजय पाई हम भी वैसे ही विजय को पाएं 13 अक्षरों से वसुदेव ने त्रयोदश स्तोम को जीता वैसे ही हम भी विजय प्राप्त करें रुद्रदेव ने 14 अक्षरों के प्रभाव से 14 स्तोम पर विजय पाई हम भी उसके प्रभाव से विजय पाएं आदित्य देव ने 15 अक्षरों के प्रभाव से 15 अक्षरों पर विजय पाई हम भी विजय प्राप्त करें आदित्य देव ने 16 17 अक्षरों पर विजय प्राप्त की है इस톰 ने विजय पाई है हम भी उस पर विजय का अनुकरण करें हे पृथ्वी यह आपका हिस्सा है आप इसे स्वीकारिए पृथ्वी माता के लिए स्वाहा पूर्व दिशा का नेतृत्व करने वाले अग्नि के लिए स्वाहा दक्षिण दिशा का नेतृत्व करने वाले यमदेव के लिए स्वाहा पश्चिम दिशा के विश्वदेव के लिए स्वाहा उत्तर दिशा का नेतृत्व करने वाले मित्र और वरुण देव तथा मरुद गणों के लिए स्वाहा ऊपर स्वर्ग के लोकों में सोम के लिए स्वाहा सभी देवताओं के लिए स्वाहा अग्नि के साथ पूर्व दिशा का नेतृत्व करने वाले देवों के लिए स्वाहा दक्षिण दिशा का नेतृत्व करने वाले यमदेव के लिए स्वाहा पश्चिम दिशा का नेतृत्व करने वाले विश्वदेव के लिए स्वाहा उत्तर दिशा का नेतृत्व करने वाले मित्रा वरुण देव और मारुत गण के लिए स्वाहा ऊपर और स्वर्गलोक का नेतृत्व करने वाले सोम सहित अन्य देवों के लिए स्वाहा हे अग्नि आप शत्रुओं को हराइए आप शत्रुओं का नाश कीजिए हे Agni आपको जीतना दुर्लभ है हे Agni आप मंत्र पूर्वक यज्ञ करने वाले यजमान को अन्न दीजिए तेजस्वी बनाइए हे सविता देव आप संसार को उपजाने वाले हैं हम असुने कुमारों की भुजाओं और पूखा देवता के हाथों से आपको हवि चढ़ाते हैं आपने सूर वीरता से शत्रुओं को खदेड़ा मारा है जैसे यह राक्षस मारा गया वैसे ही शत्रु भी मारे जाएं पुनः भगवती स्तुति कहती है कि हरे हे ओम मम सवेतात्वा सवानां गुं सुबता मग्निक्रेहपतेनां सोम वनस्पति नाम ब्रह्म स्वपात्र वाच इंद्र ज्येष्ठ यम ऋतह रुद्रः पासुभ्यो मित्राः सतीयौ वरुणो धर्मपाति नाम अर्थात हे सविता देव आप यजमानों को यज्ञ के लिए प्रेरित करने की कृपा कीजिए हे अग्ने आप गृहपतियों को प्रेरित करने की कृपा कीजिए सोम यजमानों को वनस्पति प्रदान करने की कृपा करें बृहस्पति देव हमें वाणी प्रदान करने की कृपा करें इंद्र देव हमें ज्येष्ठता प्रदान करने की कृपा करें हमें पशु प्रदान करने की कृपा करें मित्र देव हमें सत्यवादी बनाने की कृपा करें वरुण देव हमें धर्मपालक बनाने की कृपा करें पुनः भगवती स्तुति कहती हैं कि हरे ओम माम इमम देवा असपत्नकम् सुवद्भम् महते छट्राय महते जेश्ठाय महते जानराज्यां। एंद्रस एंद्रियायो। इमा मा मुखिया। पुट्रा मा मुखियाय। पुट्रा मसियाय। विसा एख भोमीराजा। सोम् ऐस्माकम प्रहमना लाजा। अर्थात है यच्मानों। सोम् राजा है। सोम हम ब्राह्मणों के राजा हैं सोम अमुक पुत्र अमुक के पुत्र पर अपनी कृपा बनाए रखें हे देवगण महान क्षत्रिय जैसा बल पाने के लिए प्रेरित करें महान राज्य के लिए प्रेरित करने की कृपा करें महान जनराज्य के लिए प्रेरित करने की कृपा करें हमें इंद्रदेव जैसा समृद्धशाली बनाने की कृपा करें